सीखने के अधिकार के लिए मलाला यूसुफजई की कहानी रेबेका लैंगस्टन जॉर्ज चित्र जनना बॉक मुश्किल से पांच फीट ऊंची और महज सत्रह साल की उम्र में पाकिस्तान की एक स्कूली छात्रा माइक्रोफोन के सामने खड़ी थी वो बहुत साहसी थी उसे सुनने के लिए दुनिया के नेता आगे की ओर झुके मलाला यूसुफ ने ओसलो नॉर्वे में नोबल शांति पुरस्कार स्वीकार किया टैमरो ने दुनिया भर में उसके संदेश को प्रसारित किया उसके अपने देश में पब्लिक में बोलने के लिए किसी महिला को पीटा जा सकता था लेकिन मलाला डरी नहीं वो शक्ति और साहद से ओत थी 10 दिसंबर 2014 को वो सबसे कम उम्र की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता बनी मलाला ने हर गरीब पिछड़े बच्चे के लिए अपनी आवाज उठाई यह पुरस्कार सिर्फ मेरे लिए नहीं है यह उन सभी भूले बिचरे बच्चों के लिए है जो शिक्षा चाहते हैं यह उन भयभीत बच्चों के लिए है जो शांति चाहते हैं यह उन मूक बच्चों के लिए है जो बदलाव चाहते हैं मलाला समान शिक्षा की आवाज बन गई थी उसे पाने के लिए उसने लगभग अपनी जान गंवा दी थी मलाला की खुद की अपनी पढ़ाई जल्दी शुरू हुई उसके पिता जियाउद्दीन यूसुफ जई मिंगोरा में एक स्कूल चलाते थे मिंगोरा पाकिस्तान की स्वात घाटी में बर्फ से ढके पहाड़ों से गिरा एक शहर है जब से उसने चलना शुरू किया तभी से वो स्कूल गई मलाला को अपने स्कूल से बहुत प्यार था सभी पाकिस्तानी बच्चों को मलाला जैसे अवसर उपलब्ध नहीं थे कई परिवार स्कूल का खर्चा वहन नहीं कर सकते थे कई परिवार केवल अपने बेटों की शिक्षा का ही खर्च उठा सक थे कुछ माता पिता का मानना था कि बेटियों को सिर्फ खाना बनाना चाहिए और घर की देखभाल करनी चाहिए मलाला की मां ने भी बचपन में पढ़ना लिखना नहीं सीखा था लेकिन मलाला के पिता का मानना था कि लड़कियों को लड़कों की तरह ही शिक्षा दी जानी चाहिए उन्होंने मलाला और उसके छोटे भाइयों खुशहाल और अटल को पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया उन्होंने कई गरीब बच्चों को भी अपने स्कूल में मुफ्त शिक्षा दी मला स्कूल में फली फूली उसने कड़ी मेहनत की और कई ट्रॉफियों और पुरस्कार जीते वो न केवल अपने मूल पस्तो भाषा बोल और लिख सकती थी बल्कि वो धारा अंग्रेजी और उर्दू भी बोल सकती थी उर्दू पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा थी लेकिन इलाके पर नियंत्रण रखने वाले तालिबानी नेता लड़कियों को स्कूल जाने देने के खिलाफ थे उन्होंने घोषणा की कि महिलाओं को पुरुषों से अधिक अलग किया जाना चाहिए वे लड़कियों की शिक्षा पर रोक लगाना चाहते थे उन्होंने महिलाओं को अपने पूरे शरीर और चेहरे को ढकने के लिए बुरका पहनने के लिए भी मजबूर किया तालिबान के सदस्यों ने स्कूल के मालिकों को धमकाया एक ने जियान को उसका स्कूल बंद करने का आदेश दिया क्योंकि स्कूल में लड़के लड़कियां केवल एक ही प्रवेश द्वार का उपयोग करते थे जब मला के पिता ने मना किया तो तालिबान ने शिक्षकों को बहुत धमकाया फिर उनमें से कुछ नहीं नौकरी नौकरी ही छोड़ दी जियाउद्दीन जियाउद्दीन चिंतित हुए लेकिन मलाला शांत रही स्वाद की लड़कियां किसी से नहीं लड़ती थी वे स्कूल में सफल होने के लिए पहले से कहीं अधिक दृढ़ थी स्कूल की छुट्टियों में ज्यादातर पाकिस्तानी महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी लगाती थी मलाला ने अपने हाथों पर मेहंदी से विज्ञान के सूत्र और फार्मूले लिखे तालिबान हर दिन हिंसा और धमकियाँ देकर मजबूत हो रहे थे जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ी वैसे वैसे उन्होंने और कड़े नियम बनाए अब मर्द दाढ़ी नहीं बना सकते थे महिलाओं के लिए चेहरा ढकना जरूरी था फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था तालिबान के उद्देश्य स्वाद घाटी में रेडियो के जरिए जरिए गूंज रहे थे लड़कियों के लिए कोई शिक्षा नहीं स्कूल जाने वाली लड़कियां अपने परिवारों को बदनाम करती हैं मलाला की मातृभूमि में डर फैल गया जो कक्षाएं कभी पूरी भरी होती थी उनमें अब कई सीटें खाली थी तालिबानी नेताओं ने रेडियो पर उन लोगों के बारे में डींग मारी जिन्हें उन्होंने जबरदस्ती स्कूल जाने से रोका था हम उन आदब को बधाई देते हैं जिन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया शिक्षा के महत्व पर जोर देने के लिए जियाउ उद्दीन ने टीवी बहसों में लड़ाई लड़ी उनके साथ मलाला भी आई जब एक रिपोर्टर ने मलाला से उसकी राय पूछी तो उसने कहा मेरी शिक्षा का मूल अधिकार छीनने की तालिबान की हिम्मत कैसे हुई बाद में उन्हें, उन्हें स्कूल के गेट पर टेप से चिपका हुआ एक पत्र मिला। आप जो स्कूल चला रहे हैं पश्चिमी है आप लड़कियों को पढ़ाते हैं इसे तुरंत रोके नहीं तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे मलाला को धमकियों से डर नहीं लगा और उसके पिता लड़कियों के लिए समान शिक्षा की मांग करते रहे उन्होंने हर मंच से अपनी राय जाहिर की उन्होंने अखबारों को पत्र लिखे और पत्रकारों को इंटरव्यू दिए मलाला ने चेतावनी दी अगर हमने नई पीढ़ी के हाथों को कलम हाथों में कलम नहीं दी तो आतंकवादी उनके हाथों में बंदूकें जरूर थमाएंगे लेकिन हालात बत बद से बदतर होते गए तालिबान के सदस्य मशीन गनों के साथ सड़कों पर गश्त लगाने लगे उन्होंने कर्फ्यू तोड़ने वालों को मारा पीटा रात के समय बम बरसाए तालिबान के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों की दुकानें सुबह तक मलबे ढेर में बदल जाती थी फिर दिसंबर 2008 में एक भयानक रेडियो घोषणा हुई लड़कियों के सभी स्कूल बंद होंगे 15 जनवरी से किसी भी लड़की को स्कूल जाने की अनुमति नहीं होगी समय सीमा से पहले ही बतौर चेतावनी को चुप नहीं करा सके ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन बीबीसी चाहता था की कोई लड़की स्कूलों के बंद होने के बारे में ब्लॉग करे लड़की ब्लॉगर पहली बार बताएगी की शिक्षा से वंचित होने पर वो कैसा महसूस कर रही थी जेल मारपीट और यहां तक कि बमों के डर से मलाल के सभी दोस्तों ने अपने अनुभव लिखने से मना कर दिया लेकिन मलाला ने उन्हें स्वेच्छा से लिखा उसने गुल मकाई के उप, नाम से लिखा गुल मकाई एक पाकिस्तानी महिला थी जिसने बहुत पहले ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी पाकिस्तान में इंटरनेट और बिजली सेवाओं की काफी आ, कस, खस्ता हालत थी इसलिए गुल मकाई ने बीबीसी के एक रिपोर्टर से फोन पर बात की जिसने अगले दो महीनों तक उसका ब्लॉग टाइप किया ब्लॉग पहली बार तीन जनवरी दो को उर्दू में प्रकाशित हुआ जल्दी मलाल का ब्लॉग बहुत लोकप्रिय हुआ और बीबीसी ने उसका अंग्रेजी में भी अनुवाद किया 14 जनवरी 2009 को मलाला ने फिर ब्लॉक किया मेरी राय में एक दिन स्कूल फिर से खुलेंगे लेकिन स्कूल से वापस आते समय मैंने उसकी इमारत की ओर देखा और तब मुझे लगा कि जैसे मैं यहाँ फिर से दोबारा कभी नहीं आऊँगी मलाला उदास थे लेकिन वो उदंड भी थी वो हम, हमें स्कूल जाने से रोक सकते हैं लेकिन वे हमें सीखने से नहीं रोक सकते मलाला जैसी कार्यकर्ताओं का गुस्सा बढ़ता ही गया अंत में तालिबान ने दस वर्ष और उसे कम उम्र की लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति देना शुरू की लेकिन मलाला ग्यारह साल की थी मलाला और उसकी सहेलियों ने अपनी निजी स्कूल की वर्दी घर पर छोड़ दी उन्होंने घर के साधारण कपड़े पहने और अपने सॉल के नीचे किताबें छिपाई और अपनी उम्र से छोटे होने का नाटक किया उम्र के बारे में झूठ बोलना उनके लिए गंभीर रूप से खतरनाक हो सकता था पकड़े जाने पर छात्रों और उनके शिक्षक की सार्वजनिक रूप से मारपिटाई की जा सकती थी जीवन हर दिन और खतरनाक होता गया पाकिस्तान की सेना तालिबान से लड़ने लगी गोलियों और लोगों की चीखों से हवा भर गई किसी की भी यहाँ तक की स्कूली छात्राओं की भी बहादुरी दिखाने की हिम्मत नहीं मई 2009 में सेना ने घोषणा की कि सभी लोगों को शहर खाली करना होगा सामान से लदी कारों मोटरसाइकिलों ट्रकों और गधा गाड़ियों ने सड़क को जाम कर दिया तालिबान के सदस्य अपनी मशीन गोनों के पीछे से नजारा देखते रहे 20 लाख लोगों ने स्वात घाटी से पलायन किया जब मलाला एक छोटे से थैले में कुछ कपड़े भर रही थी तब उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े वो अपनी किताबों को थैले में रखना चाहती थी लेकिन माँ ने कहा कि उनके पास किताबों के लिए जगह नहीं थी उन्हें पीछे छोड़ने से मलाला का दिल टूट गया मलाला ने प्रार्थना की कि जब वो वापस लौटे तो उसकी किताबें वहां मौजूद हों अपनी जान बचाकर पलायन करने के लिए मलाला के माता पिता और भाई एक पड़ोसी की वैन में सवार हुए मलाला अपने दोस्त की कार में बैठी तालिबान ने पहले ही उसकी शिक्षा का अधिकार और उसकी आवाज छीनने की कोशिश की थी मलाला ने प्रार्थना की कि अब तो तालिबान उनके पीछे ना आए शरणार्थी स्वार्थ स्वार्थ के बाहर के गाँव में भारी संख्या में इकट्ठे हुए संयुक्त राष्ट्र ने शरणार्थियों के रहने के लिए सफेद तंबू वाले शिविर खोले लेकिन जल्द ही बहुत भीड़ हो गई साफ सफाई न होने के कारण बीमारियां फैलने लगी शिविरों में तालिबान घुसपैठियों की अफवाहों से लोगों के दिलों में दहशत बैठ गई यशुफजय परिवार भाग्यशाली था वहाँ उनके रिश्तेदार थे जिनके साथ वे रह सकते थे लेकिन जो दोस्त उन्हें मिंगोरा से लाए थे वे कहीं और जा रहे थे गाड़ी न होने से यशुफ परिवार को 16 मील गर्म धूप में पैदल चलना पड़ा मलाला का बारहवा जन्मदिन जुलाई में आया लेकिन परिवार ने उसका कोई जश्न नहीं मनाया उस दिन कोई केक और पार्टी नहीं हुई वास्तव में किसी को वो दिन याद भी नहीं रहा लेकिन मलाला ने अपने जन्मदिन वाले दिन शांति की कामना की तीन महीने बाद जब वे वापस घर लौटे तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी लेकिन मिंगोरा बिल्कुल बदल चुका था दुकानें ध्वस्त हो चुकी थी जल्दी हुई कारों के कंकाल सड़कों सड़कों पर बिखरे पड़े हुए थे स्कूल की दीवारों पर गोलियों के निशान थे लेकिन तालिबान का कोई निशान नहीं था जयाउद्दीन ने कुछ ही दिनों में स्कूल की कक्षाएं फिर से शुरू की उन्होंने लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए कक्षाएं शुरू की मलाला स्कूल वापस गई लेकिन अब जीवन पहले जैसा नहीं था लड़कियों के स्कूल जाने पर प्रतिबंध लगाने की तालिबान की कोशिश ने अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां बटूरी थी दोस्तों और पड़ोसियों ने सही अनुमान लगाया कि मलाला ही ब्लॉग लिखने वाली गुल थी मलाला के ब्लॉग भाषणों और इंटरव्यूज ने उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध बना दिया था दक्षिण अफ्रीका के आर्क बिशप ड्रेशमन टूटू ने उसे एक पुरस्कार के लिए नामांकित किया था पाकिस्तान ने उसके सम्मान में अपने शांति पुरस्कार का नाम बदलकर नेशनल मलाला शांति पुरस्कार कर दिया था दो के अंत तक मलाला का जीवन टीवी रेडियो और समाचार पत्रों के साक्षात्कारों से भर गया था हर जगह उसकी तस्वीर छप रही थी जल्दी मलाला को पता चला कि तालिबानी कहीं नहीं कहीं नहीं गए थे कहीं गए नहीं थे तालिबानी नेताओं ने मलाला को इंटरनेट पर धमकाना शुरू कर दिया उनके अनुसार मलाला पश्चिम देशों की एक एजेंट थी उन्होंने यह भी घोषणा की कि मलाला उनकी हिट लिस्ट में थी पुलिस ने यूसुफ जैवी परिवार को अपना घर छोड़ने की चेतावनी दी लेकिन मलाला ने छिपने से इनकार किया उसने चुप रहने से भी इनकार किया मला की मां टॉर पेकाई की अपनी बेटी की सुरक्षा की मां टॉर पेकाई को अपनी बेटी की सुरक्षा का डर सता रहा था हालांकि स्कूल उनके घर से कुछ ही दूरी पर था पर टॉरपेकाई ने मलाला से स्कूल बस द्वारा सवारी करने को कहा डर के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी पर गर्व था दरअसल मलाला ने अपनी मां को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया था टॉर ने 9 अक्टूबर 2012 को स्कूल में अपना पहला पाठ पढ़ना शुरू किया जैसे टॉरपेकाई अपने पहले पार्ट के लिए स्कूल पहुंची मलाला और उसकी सहेलिया घर जाने के लिए स्कूल बस में सवार हुई कैनवस के छत के नीचे बेंचों पर बैठकर लड़कियां हंसने और गाने लगी अचानक बस रुक गई एक आदमी ने बस की छत का कैनवस कवर उठाया कौन है मलाला कोई नहीं बोला पर बाकी लड़कियों ने आंखें अपनी दोस्त की सुरक्षा के लिए उसकी ओर देखने लगी इतना ही नहीं इतना ही काफी था उस आदमी ने मलाला पर अपनी मलाला के साथ उस, उसके दो अन्य घायल दोस्तों साजिया और कायनात को अस्पताल ले गया भाग दौड़ और उलझन में कई घंटे बीत गए जैसे यह खबर सड़कों पर फैली कहानी कवर करने वाले पत्रकारों से अस्पताल खचाखच भर गया जय के फोन की घंटी तब बजी जब स्कूल के कई प्रिंसिपल को दे के कि मलाला से दूसरे अस्पताल ले, जा ले जाया जा रहा था मलाला के हेलीकॉप्टर को ऊपर से उठते हुए देखने के लिए टॉर पेकाई और उनके पड़ोसी छत पर दौड़े उन्होंने हवा में अपने सिर का दुपट्टा उठाकर प्रार्थना की भगवान मैं उसे तुम्हें सौंपती हूं घंटो घंटे दिनों में खींचे लेकिन मलाला ने शायद ही उस पर कोई ध्यान दिया उसका मस्तिष्क सूजन से फूल गया था जब वे बेहोश पड़ी थी तब तालिबान ने घोषणा की कि उस लड़की को बक्सा नहीं जाएगा और अगर वो बच गई तो उसे फिर से निशाना बनाया जाएगा मस्तिष्क में सूजन को कम करने के लिए डॉक्टरों ने मलाला पर सर्जरी की फिर एक संक्रमण ने लगभग उसे मार ही डाला अंतः मलाला की आगे की सर्जरी के लिए और हम से सुरक्षित रखने के लिए इंग्लैंड में बर्मिंगहम के एक अस्पताल में ले जाया गया तालिबान द्वारा मारी गई गोली लड़की की खबर गोली मारी लड़की की खबर दुनिया भर में फैल गई जब शिक्षा के लिए संघर्ष करने वाली लड़की ने अपने जीवन के लिए संघर्ष किया तब उसकी सेहत की बेहतरी के लिए मलाला के ऊपर कई और सर्जरी की सर्जनों ने उसकी झुकी हुई आँख की मरम्मत की और उसके चेहरे को नशों को ठीक किया ताकि वो मुस्कुरा सके उन्होंने उसके कान में एक श्रवण यंत्र लगाया मलाला तीन महीनों तक अस्पताल में रही उस दौरान सिंगोरा दर्शकों ने उस लड़की के भाषण को खड़े होकर सराहा उसने वाकई में सीखने के अधिकार के लिए जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी मलाला के बारे में अधिक जानकारी मलाला का घर पाकिस्तान की स्वाद घाटी के उत्तरी हिस्से में है वो इलाका अफगानिस्तान के करीब है इसे वहां के लोगों के अफगान पड़ोसियों के साथ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध है 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा हमला किए जाने के बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों ने अफगानिस्तान में अपनी सेनाएं भेजी तालिबान उस क्षेत्र में बहुत मजबूत हो गए थे और तालिबान के कई सदस्य स्वाद घाटी में घुस गए थे वहां तालिबान ने पाकिस्तानी लोगों पर अपने विचार थोपे मलाल को उसकी बाई आंख के सॉकेट के ऊपर गोली लगी थी गोली उसके चेहरे से नीचे की ओर गई और उसके कंधे में जाकर धसी पहले तो डॉक्टरों को लगा कि वह बुरी तरह से घायल नहीं हुई थी लेकिन बाद में उन्होंने पाया कि उसकी चोटे जान लेवा थी उसका दिमाग चेहरे के नशे और सुनने की क्षमता सभी क्षतिग्रस्त हो गई थी उसके मस्तिष्क को की सूजन को दूर करने के लिए डॉक्टरों ने उसकी खोपड़ी का एक हिस्सा निकाल दिया बाद में उन्होंने हटाई गई खोपड़ी की हड्डी को धातु की प्लेट से बदल दिया उसकी दोस्त साजिया और कायनात को मामली चोटे आई थी बर्मिंगम इंग्लैंड का अस्पताल मलाला के लिए आने वाले हजारों कार्ड और उपहारों को बड़ी मुश्किल से रख पाया मलाला को एक उपहार विशेष रूप से पसंद आया दिवंगत बेंजिर भुट्टो के बच्चों ने अपनी माँ के दो सॉल मलाला के लिए भेजे थे हत्या से पहले तक गुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी मलाला ने गुट्टो को अपना माना। के समक्ष बोलते हुए मलाल पर हमले के दो साल बाद गिरफ्तार किया लेकिन तालिबान मलाला को लगातार धमकियां देता रहा मलाला शूटिंग के कई महीने बाद स्कूल लौटी लेकिन लगातार धमकियों के कारण वो उस सीट पर नहीं बैठ सकी जहां वो मेघुरा में अक्सर बैठती थी मलाला और उसका परिवार अब बर्मिंगहम में रहता है वो अब वहाँ अपनी शिक्षा जारी रखेगी ताकि वो एक दिन बंदूकों से नहीं बल्कि ज्ञान से लैश होकर पाकिस्तान लौट सके मलाला और उसके पिता शिक्षा के बारे में लगातार अपने विचार रखते हैं मलाला ने पाकिस्तान जैसे देशों में शिक्षा के लिए एक संस्था भी शुरू की है उसने हर घर में शांति और दुनिया में हर लड़के लड़की को शिक्षा देने की दिशा में काम करने का वादा भी किया है एक बच्चा एक शिक्षक एक किताब और एक कलम दुनिया बदल सकती है मलाला यूसुभ